राजा चूहे और पनीर नैन्सी और एरिक गुरनी बहुत पुरानी बात है दूर दराज के देश में एक राजा रहता था राजा के कारीगर दुनिया का सबसे अच्छा पनीर बनाते थे वो एक सुंदर महल में रहता था राजा के पास वो सब कुछ था जो वो चाहता था वैसे उसे पनीर सबसे अधिक पसंद था पसंद महल में हर कोई उस पनीर को सुन सकता शहर में हर कोई उस पनीर को सूंघ सकता था देश में हर कोई उस पनीर को सूंघ सकता था एक चूहे ने वही किया उसने भी पनीर को सूंघा, फिर उसने अपने सभी दोस्तों को उस पनीर के बारे में बताया जल्दी देश का हर एक चूहा महल की ओर दौड़ रहा था चूहों को राजा के साथ रहने में और उसका पनीर खाने में बड़ा मजा आया लेकिन राजा को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया उसने अपने बुद्धिमान लोगों को बुलाया मैं इन चूहों से कैसे छुटकारा पा सकता हूं उसने उनसे पूछा बुद्धिमान लोगों में एक ने अद्भुत विचार सुझाया बुद्धिमान लोग चूहों को पकड़ने के लिए बिल्लियां लाई बड़ी बिल्लियां छोटी बिल्लियां और पतली चूहों को पकड़ने वाली बिल्लियों ने बहुत अच्छा काम किया, जल्दी सभी चूहे महल से भाग गए अब बिल्लियां बहुत खुश थी उन्हें राजा के साथ महल में अच्छा रहना अच्छा लगता था लेकिन राजा उनसे खुश नहीं था उसे बिल्लियों के साथ रहना पसंद नहीं था राजा ने अपने बुद्धिमान लोगों को वापस बुलाया अब मैं इन बिल्लियों से कैसे छुटकारा पा सकता हूं उसने उनसे पूछा यह आसान है बुद्धिमान लोगों ने कहा उनसे छुटकारा कैसे पाना है वो हमें पता है फिर राजा के बुद्धिमान पंडित कुत्तों को लाए बड़े कुत्ते छोटे कुत्ते सफेद कुत्ते और चकत्तीदार कुत्ते बिल्लियां खदड़ने वाले कुत्तों ने बहुत अच्छा काम किया जल्द सभी बिल्लियां महल से भाग गई अब कुत्ते बहुत खुश हुए उन्हें राजा के साथ रहना अच्छा लगता था लेकिन राजा उनसे खुश नहीं उसे कुत्तों के साथ रहना पसंद नहीं था एक बार फिर राजा ने अपने ज्ञानी पंडितों को बुलाया क्या आप मुझे इन कुत्तों से छुटकारा दिला सकते हैं उसने उनसे पूछा हम उन निश्चित रूप से कर सकते हैं बुद्धिमान पंडितों ने कहा उसने उसके बाद बुद्धिमान लोग शेरों को लाए बड़े और बहादुर शेरों को कुत्तों को दौड़ाने वाले शेरों ने बहुत अच्छा काम किया उन्होंने उन उन्हों कुत्तों का पीछा किया उन्होंने हरेक कुत्ते को महल से बाहर खदेड़ दिया अब शेर बहुत खुश हुए उन्हें राजा के साथ रहना अच्छा लगता था लेकिन राजा उनसे खुश नहीं था उसे शेरों के साथ रहना पसंद नहीं था चौथी बार उसने फिर अपने ज्ञानी पंडितों को बुलाया मुझे फिर से आपकी मदद चाहिए राजा ने विनती की एक बार फिर से ज्ञानियों ने कहा कि उनके लिए वो काम आसान होगा हाथी फिर ज्ञानी पंडित शेरों को भगाने के लिए हाथियों को लाए शेरों का पीछे करने, पीछा करने वाले हाथियों ने कमाल काम किया जल्द आखिरी शेर भी महल से भाग हाथी राजा के साथ रहकर बहुत खुश थे लेकिन हाथियों के साथ रहने से राजा बहुत दुखी था अब हाथियों से मेरा कैसे आप हाथियों से मुझे कैसे छुटकारा दिलाएंगे राजा चिल्लाया हम यह कर सकते हैं बुद्धिमान पंडितों ने कहा वो हम काम तुरंत करेंगे उसके बाद बुद्धिमान सलाह कर सभी चूहों को वापस ले आए हाथियों को भगाने का काम चूहों ने बखूबी निभाया चूहो ने हर हाथी को मैल से बाहर का दे दिया लेकिन अब बेचारा राजा वही था जहां से उसने शुरुआत की थी चूहे चूहे वे हर जगह थे चूहे चूहे वे राजा का पनीर खा रहे थे अब मैं क्या करूं तीन दिनों तक राजा ने शांत बैठकर अपने आप से वो प्रश्न पूछा तीन दिन गंभीरता से सोचने के बाद उसे केवल एक ही उत्तर सूझा राजा ने सभी चूहों को एक साथ बुलाया सुनो चूहो चलो हम मिलकर एक समझौता करते हैं राजा ने कहा मैं तुम्हारे साथ जीना सीखूंगा और तुम लोग मेरे साथ रहना सीखना तब से राजा अपना पनीर चूहों के साथ साझा करता है और चूहे बड़ी तरतीब से तहजीब से वो पनीर खाते हैं समा